पातंज लोक प्रजी सड दर्शन समन्वय न्याय दर्शन चौथा प्रयोजन जिस अर्थ को लक्ष्य में रखकर किसी विषय में प्रवृत्त होना है वह प्रयोजन है पांचवा दृष्टांत लौकिक और परीक्षकों की बुद्धि की जिस अर्थ में समता हो वह दृष्टांत है जैसे अग्नि के अनुमान में रसोई दृष्टांत के विरोध से ही पर पक्ष खंडनी होता है और दृष्टान्त के समाधान से ही स्वपक्ष स्थापनीय होता है छठवां सिद्धांत शास्त्र के आधार पर अर्थों के मानने की व्यवस्था सिद्धांत है सिद्धांत चार प्रकार का है क सर्वत्र सिद्धांत जो सारे शास्त्रों का सिद्धांत हो अर्थात जिसमें किसी शास्त्र का विरोध ना हो ख प्रतितंत्र सिद्धांत जो अपने अपने शास्त्र का अलग अलग सिद्धांत हो अधिकरण सिद्धांत जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थों की सिद्धि पर निर्भर हो घ्युगम सिद्धांत वादी की मानी हुई बात को ही मानकर उस पर विचार करना सातवां अवयव प्रतिज्ञा हेतु प्रतिज्ञा हेतु हे उदाहरण उपनयन उपनय और निगमन ये पांच अवयव हैं जैसे घट अनित्य है या प्रतिज्ञा है उत्पत्ति वाला होने से यह हेतु है उत्पत्ति धर्म वाले पट आदि द्रव्य अनित्य देखने में आते हैं यह उदाहरण है ऐसा ही घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है इसको उपनय कहते हैं इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट अनित्य सिद्ध हुआ इसका नाम निगमन उपसंहार है यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्व प्रमाणों में जो अनुमान कहा है यह दो प्रकार का होता है स्वार्थानुमान अर्थात अपने लिए अनुमान और परार्थानुमान अर्थात दूसरे के लिए अनुमान स्वार्थानुमान करता जब उस ज्ञान को दूसरे को निश्चय कराना चाहता है तब उसकी सिद्धि के लिए अपने मुख से उसे जो वाक्य कहना पड़ता है उसके ये पांच अवयव होते हैं और वही अनुमान परार्थानुमान कहलाता है आठवां तर्क जिसका तत्व ज्ञान न हो उसको जानना चाहते हुए उसमें कारण के संभव से तत्व ज्ञान के लिए जो युक्ति है वह तर्क है नौवां निर्णय संशय उठाकर पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अर्थ का अवधारण निश्चय निर्णय है दसवां वाद पक्ष और प्रतिपक्ष का वह अंगीकार जिसमें प्रमाणों से और तर्क से साधन और प्रतिषेध हो जो सिद्धांत से विरुद्ध न हो और पांचों अवयवों से युक्त हो वाद कहलाता है ग्यारह जल्प जो वाद के विशेषणों से युक्त हो किंतु जिसमें छल जाति और निग्रह स्थानों से भी साधन और प्रतिषेध हो वह जल्प है बारह वितंडा जल्प जब प्रतिपक्ष स्थापना से हो तो वितंडा होता है इस प्रकार किसी अर्थ के निर्णय के लिए वादी प्रतिवादी की जो बातचीत होती है उसका नाम कथा है और वह तीन प्रकार की होती है तत्व निर्णय के लिए वाद होता है दूसरों को परास्त करने के लिए वा सिद्धांत की रक्षा के लिए जल्प होता है और जहां विजगीसु जितने की इच्छा वाला छल जाति आदि का भी प्रयोग करता है और अपने पक्ष स्थापन से हीन केवल दूसरे के पक्ष पर प्रमाण तर्क छल जाति आदि से सब प्रकार आक्षेप करता है वह वितंडा है तेरा हेतुवाभास हेतुवाभाष वे हैं जो हेतु लक्षण के ना होने से हैं तो अहेतु किंतु हेतु के समान हेतुवत भासते हैं ये पांच प्रकार के होते हैं